ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का विचार कल प्रारंभ हुआ भाष्यकर भगवान ने सम्मन भाष्य में तो प्रथम तृतीय अध्याय के द्वारा पर विद्या तथा अपर विद्या के साधन संबंधी विचार को तृतीय अध्याय में बताया गया ऐसा व्रत कथन किया और चौथे अध्याय में ब्रह्म विद्या के फलविषयक विचार को प्रस्तुत किया जा रहा है। बताया गया प्रधान रूप से चौथे अध्याय में फल कथन करना है और कुछ फल कथन करते समय प्रासंगिक अर्थ भी बताया जाएगा ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है सगुण विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या, निर्गुन ब्रह्म विद्या। सगुन ब्रह्म विद्या है उपासना उपासना का फल वर्णन करते समय उपासना का फल संसार्तपाती जो चतुर्विधा मुक्ति है वो है उसे प्राप्त करने के लिए शरीर से उत्क्रांति उपासक के होती है उपासक की और मार्ग का भी आलम्बन लेना पड़ता है उपासक को अपनी उपासना का फल प्राप्त करने के लिए इसलिए सगुन ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति में उपयोगी उत्क्रांति का और मार्ग का वर्णन भी प्रसंगात इस फलाध्याय में आएगा इसे प्रसंगागतम च किंचित कि चिंत इसे बताया गया और ये जो चौथे अध्याय के चार पाद हैं इन चारों पादों के अवान्तर विषय भेद को भी बताया गया प्रथम अध्याय का विषय है चौदह अधिकरणों में से आठ अधिकरणों के द्वारा फल अर्थापत्ति गम्य साधन विषयक विचार आठ अधिकरणों में होगा और छह अधिकरणों में फल विषयक विचार किया जाएगा नवम अधिकरण से चौदहवे अधिकरण तक यह प्रथम पाद का विषय हो जाएगा कुछ तो साधन विषयक विचार है आठ अधिकरणों में और छह अधिकरणों में जीवन मुक्ति का वर्णन वो फलाश्रय विचार है ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या का फलभूत जीवन मुक्ति का वर्णन हो रहा है और द्वितीय पाद में बताया गया कि उत्क्रांति सगुन ब्रह्म विद्या के फल में फल प्राप्ति में उपयोगी और अर्चिर आदि मार्ग का वर्णन और तीसरे पाद में हो रहा है चौथे अध्याय के ही आ, ये अर्चिरादि मार्ग का वर्णन द्वितीय में तो उत्क्रांति है तृतीय पाद में अर्चिराधि मार्ग का वर्णन वे अतिवाहिक देवता है करके और गंतव्य के स्वरूप का वर्णन अर्चिराधि मार्ग से प्राप्त जो ब्रह्म है उसका वर्णन और चौथे पाद में सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन अदृष्ट फल का वर्णन इस प्रकार ये चार पादों का अर्थ बताया गया टीका में अब भाष्य में भाष्यकार भगवान चौथे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विषय बता रहे हैं आत्मा से। इसका अवतरण है टीका में इसे देखिए आद्याधिकरण से श्रवणादि साधन विषयअनुद्य द्वेधा अनुष्ठान दर्शनात दर्शनात्शयम आह आत्मा तो कहते हैं प्रथम अधिकरण का विषय श्रुति के द्वारा ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप से बताए गए श्रवणादि है आत्मवार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित यह श्रुति आत्मदर्शन के साधन के रूप में जिन श्रवणादि को बता रही है श्रवण मनन निधिध्यासन वे प्रथम अधिकरण के विषय है साधन विषय की विचार हो रहा है ना इस पार के शुरू वाले आठ अधिकरणों में तो ब्रह्म विद्या के साधन विषय की यह विचार है तो इन श्रवण आदि को विषय बना करके विचार तो तब हो सकता है जब श्रवण आदि के विषय में कुछ संशय हो तो संशय को भी बताया जा रहा है जो संशयास्पद अर्थ है उसका निर्णय करने के लिए विचार होता है तो ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में वेद के द्वारा बताए गए श्रवणादि के विषय में क्या संशय है वो संशय भाष्कर भगवान यहाँ पर बता रहे है। ये करते हैं ये कहते हैं लिका टीका में टीका कारण की आद्य अधिकरण से श्रवणादि साधन विषय अनुद्य द्वेधा अनुष्ठान दर्शनात संशय आह तो संशय भी एक कार्य है ना वृत्तियात्मक होने से कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा तो श्रवणादि के विषय में संशय का हेतु है श्रवणादि अनुष्ठेय साधन है पुरुष प्रयत्न साध्य है ना जो पुरुष प्रयत्न साध्य होता है उसे अनुष्ठेय कहा जाता है विधेय कहा जाता है और अनुष्ठेय साधन का अनुष्ठान दो प्रकार से होता हुआ देखा जा रहा है दो प्रकार क्या है अनुष्ठान के एक तो प्रकार है कि एक ही बार विधि के द्वारा बताए गए साधन का अनुष्ठान एक बार कर लिया तो माना जाता है साधन हो गया दर्श पूर्णमाशाभ्याम यजेत स्वर्ग काम यह श्रुति स्वर्ग प्राप्ति के साधन के रूप में सांग दर्श पूर्णिमास याग का अनुष्ठान करने के लिए कह रही है तो सांग दर्श पूर्णिमास याग का अनुष्ठान स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाले को कितने बार करना पड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा एक ही बार करना होता है वहां आवृत्ति नहीं है तो जैसे सांग दर्शपर्णमाश याग के एक बार अनुष्ठान से ही स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो रही है स्वर्ग का वो बन रहा तो वहां अनुष्ठान का एक प्रकार हुआ कि एक बार ही उसका वो हो रहा है अनुष्ठान एक आता है व्रीहीन अवहंती वाक्य वहाँ पर व्रीही तो कहते धान को छिलके सहित चावल को और अवहंती का अर्थ है अवघात करता है कूटता है व्रीही को कूटता है धान को धान को कूटना है ये भी थी है तो कब तक कूटना है उलू में डाल करके उस पर एक बार मूसल से मार ले, तब भी कूटना माना जाता है दो चार बार उलू में डाले हुए जो धान है उस पर मुसल चलाने से भी कुटना माना जाएगा और एक कुटना है जब तक उसका छिलका नहीं निकलता चावल और छिलका अलग अलग नहीं होते तब तक कुटना तब भी कुटना ही माना जाएगा तो ये कुटना कब तक करना है विहिण अवहंती इस सूत्र ने कहा कि पुरोडास बनाने के लिए धान को कूट करके चावल निकाले उसे आटा बना ले और उससे पुरोडास बना दे और उसकी हवी डाले आभ्नि अग्नि में आहुति उसकी डालनी है तो विहीन अवहंती इसने तो केवल कहा कि चावलों को कूटे उसको धान को कूटे तो कूटना कब तक होता है जब तक उसकी छिलका और चावल ये अलग अलग नहीं होते तब तक आवृत्ति होती है तब तक उलू में पड़े हुए धान पर मूसल को डाला जाता है पटका जाता है फिर उठाया जाता, उठा जाता है फिर पटका है. एक कुटना है तो एक कुटना रूप क्रिया की आवृत्ति हो रही है ना? एक अनुष्ठान वो है पर्यंत का अनुष्ठान और दर्शक पूर्णमास का अनुष्ठान हुआ एक ही बार तो इस प्रकार ये अनुष्ठेय साधन का अनुष्ठान दो प्रकार से देखा जा रहा है एक उस साधन का जो फल बताया गया है उस फल की प्राप्ति तक बार बार आवृत्ति करते रहनी है अवघात की जैसे की जा रही है वो आवृत्ति से अनुष्ठान और एक दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान देखा गया एक बार ही करना है तो उसी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है शरीर छूटने पर एक प्रकार वो है तो अनुष्ठेय साधन का अनुष्ठान दो प्रकार से होता हुआ देखा जा रहा है इसलिए यहां पर ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में विहित श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुष्ठान के विषय में संशय हो रहा है ये यह यहां कहा कि द्वेधा अनुष्ठान दर्शनात् अनुष्ठेय साधन का अनुष्ठान दो प्रकार से देखा जा रहा है इसलिए श्रवणादि साधन के अनुष्ठान के विषय में संशय हो रहा है कि दर्श के तरह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन नीति ध्यासन का एक ही बार अनुष्ठान करें या अवघात का जैसे आवर्तन से अनुष्ठान किया जाता है आवृत्ति की जाती है जब तक चावल और धान ये अलग अलग नहीं होते उसे वितुषीकरण कहा जाता है तो वितुषीकरण पर्यंत होता है अवघात का अनुष्ठान वह आवृत्ति मानी गई तो अवघात के तरह श्रवणादि की ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तक आवृत्ति करें या दर्श पूर्णमास के तरह एक बार श्रवण मनन निधि करके छोड़ दे फिर समय पर ब्रह्म विद्या उन्हीं से होगी ऐसा करें यह संशय है इस संशय को बता रहे भाष्कर भगवान तो आद्य अच्छा श्रवणादि साधन विषय द्वेधा अनुष्ठान दर्शनात् संशय आह तो संशय <coughs> आत्मा इत्यादि से यहाँ से इस अधिकरण पर विचार भाष्य में प्रारंभ होता है आत्मवारी द्रष्टव्य से तो भाष्य के अनुसार इस अधिकरण का स्वरूप देखने से पहले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें फिर ये विषय संशय को बताने वाले भाष्य का विचार करते हैं श्रवनाद्यात कार्या शास्त्रास्तावता सिद्धेदर् दर्शना तंडुलांतावघातवतृष्टेत्र संभव नादृष्ट कलप्य बुध तो विषय हैं श्रवनादि श्रवनाद्य में आद्य शब्द से बाकी दो को लेना मनन निदिध्यासन तो ये जो ब्रह्म विद्या के साधन के रूप से श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य वाक्य से बताए गए अनुष्ठेय श्रवण मनन निधिध्यासन है ये विषय हुए श्रवणाद्या शब्द से ग्राह्य इनको विषय बना करके जो संशय होता है संशय बताया कि सकृत कार्या वन अथवा आवर्तिया कार्य ऐसा अनु करना श्रवण मनन निधि ध्यान का अनुष्ठान सकृत यानी एक बार करना चाहिए अथवा श्रवण का अनुष्ठान आवृत्ति से करना चाहिए अर्थ कर बार बार करना चाहिए कई बार श्रवणादि करते ही रहे ये संशय हुआ वातक अब पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है सकृत कार्यपद की और श्रवणाद्या पद की अनुवृत्ति आएगी सकृत के पास पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा होगी श्रवणाद्या सकृत ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से बताए गए श्रवण मनन निदिध्यासन का अनुष्ठान एक ही बार करना चाहिए ये सकृत कार्य का निकलेगा पूर्व पक्षी का कथन है जय इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी की यत तावता शास्त्रार्थ हो तो तो यह सिने जिस कारण से अर्थ है एक बार श्रवण मनन निविध्यासन के अनुष्ठान से भी श्रोतव्य मंतव्य निविध्यासित इस शास्त्र के द्वारा विहित तो श्रवण मनन और निधिध्यासन रूप जो शास्त्रार्थ हैं वह संभव है शास्त्रार्थ संपन्न होता है जैसे दर्श पूर्णमासाभ्या तो इस वाक्य के द्वारा विहित तो दर्श पूर्णमास का एक बार अनुष्ठान कर लेते हैं तो माना जाता है दर्श पूर्णमाशाभ्याम स्वरो कामों ये तो इस शास्त्र के द्वारा अनुष्ठित अर्थ विहित अर्थ संपन्न हुआ ऐसे स्रोतव्य इत्यादि शास्त्र के द्वारा विहित श्रवणादि साधनों का एक बार अनुष्ठान करने से भी माना जाता है कि श्रवणादि शास्त्र का श्रोतव्यादि शास्त्र का अर्थ संपन्न हुआ तो तावता तह, तावता शास्त्रार्थ सिद्धेत संपन्न हो जाता सिद्ध हो जाता है ये, ये कहाँ पर देखा गया कि एक बार अनुष्ठान से शास्त्रार्थ संपन्न हुआ करके तो कहते प्रया जादव तो प्रयाजादव तावता शास्त्रार्थ सिद्धेत तो दर्श पूर्णमास के अंगभूत प्रयाज आदि एक बार अनुष्ठान उनका होता है तो दर्श पूर्णमास के उपकारक बन जाते हैं उसके लिए दर्श पूर्णमासादि के उपकारक बनाने के लिए आवृत्ति उनकी नहीं करनी पड़ती एक बार प्र, प्रयाज अंगों का अनुष्ठान हुआ इतने मात्र से शास्त्रार्थ संपन्न हुआ ऐसे ही एक बार श्रवणादि होने से ही श्रवनादि का फल ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी ब्रह्म विद्या का उपकार होगा ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है क्योंकि एक न्याय है सकृत कृत क्रित, शास्त्रार्थ कृतसात् ऐसा एक बार अनुष्ठान करने से ही शास्त्रार्थ पूरा हो जाता है ये न्याय है तो इस आधिक, इसके लिए कहा कि सकृत कृत्य एक बार करने मात्र से ही शास्त्रार्थ पूरा हो जाता है प्रयास में देखा गया इसलिए श्रवण भी एक बार करने से ही ब्रह्म विद्या के उपकारक बन जाएंगे ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत सिद्धांत की प्रतिज्ञा है श्रवणाद्यापद की अनुवृत्ति लाना पूर्व श्लोक से तो श्रवणाद्या दर्शनाता आवर्त्या ये प्रतिज्ञा हो जाएगी श्रवण मनन निध्यासन का दर्शन पर्यंत अनुष्ठान करना चाहिए दर्शन यानी ब्रह्म विद्या अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार तो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान होने तक ज्ञान के साधनभूत श्रवण मनन निधिध्यासन का आवर्तन करना चाहिए ये दर्शनाता श्रवणाद्या आवर्त्या इसे कहा गया आवर्त्या में कौन सा प्रत्यय है क्या प्रत्यय नहीं है क्या नहीं है कह रहा आवर्तिया हाँ? कौन सा हृतु हाँ, और धातु और प्रत्यय कार्यम इसमें कौन सा है नियत, नियत प्रत्यय यहां भी नियत है तो आवर्तीय आवर्तीय शब्द बना उसका बहुवचन है आवर्त्या यानी आवृत्ति करनी चाहिए नियत प्रत्यय कृत्य है ना? इसलिए वो हो गया उसमें विधि अर्थ में यहां तो इसलिए अर्थ निकलेगा श्रवण मनन निधिध्यासन जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक करते ही रहने हैं ज्ञान होने तक इनकी आवृत्ति करनी है क्योंकि इनका दृष्ट फल है तो श्रवणाद्या दर्शनता आवर्तिया यहां ते शब्द है ना श्रवनादि का परामर्शक ते यानी श्रवनाद्या दर्शनाता आवर्त्या ऐसी प्रतिज्ञा करना इसके लिए दृष्टांत बता रहे हैं तंडुलांत तंडुलांत अवघातवत तो जैसे धान को कूटते हैं तो रूप क्रिया की जब तक धान से चावल पूरी तरह से अलग नहीं होता चावल से छिलका अलग नहीं होता तब तक कुटा जाता है कुटने की आवृत्ति की जाती है ऐसे ही जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता तब तक श्रवणादि का आवर्तन है ये सिद्धांत है तो अवघात की आवृत्ति इसलिए की जा रही कि वो दृष्ट फलक है उसका दृष्ट फल है वो दृष्ट फल है क्या वितुषीकरण चावल को छिलके से अलग करना ये दृष्ट फल है अवघात का तो शास्त्र ने बताए हुए साधन का फल दो प्रकार का अदृष्ट फल फल, प्रयाजादि अंग सहित तो दर्शमास दर्श पूर्णमास का फल तो अदृष्ट है दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने से एक अपूर्व बनता है और उस अपूर्व से यजमान शरीर छूटने पर यजमान को स्वर्ग प्राप्त होता है वह अदृष्ट फल हुआ इसी जन्म में अनुभव में आने वाला नहीं है और कुछ होते हैं शास्त्र के द्वारा बताए गए साधन जिनका फल इसी जन्म में अनुभव में आता है तो जैसे ब्रहीन अवहंती इसके द्वारा अवघात रूप साधन बताया गया वितुषीकरण के लिए तो ये वितुषीकरण ये दृष्ट फल है तो शास्त्र के द्वारा बताया गया अवघात रूप दृष्ट फल वाला जो साधन है वह दृष्ट फल की प्राप्ति तक निरंतर किया जाता है यह नियम होता है उसका अनुष्ठान होता ही रहेगा तो इसलिए कहा कि अत्र अर्थे दृष्टे अर्थे संभवती अदृष्टम न कल्प्य ऐसा अनु करना तो शास्त्र ने बताए हुए साधन का दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती दृष्टे संभवती न दृष्टम कल्प्यते बुध ऐसा आता है तो फल यदि किसी साधन का संभव हो तो बुध यानी ज्ञानी लोग फल की कल्पना नहीं करते हैं जिस साधन का फल कोई संभव नहीं दिखता उसी साधन का सा, अदृष्ट फल की कल्पना की जाती है तो यहां अवघात का तो फल है वितुषीकरण जैसे ऐसे श्रवनादि साधन का भी अवघात के तरह दृष्ट फल है वो क्या फल है दृष्ट मोक्ष अविद्यावृत्ति वो फल है इसलिए दृष्ट फल को श्रवणादि का जब तक उसका फल ब्रह्मानुभूति नहीं होती तब तक अनुष्ठान करना चाहिए आवर्तन करना चाहिए ये कहते हैं कि दृष्टे अत्र संभवत्यर्थे अदृष्टम बुध ही न कल तो जो सुज्ञ लोग होते हैं वे दृष्ट अर्थ संभव होने पर अदृष्ट अर्थ की कल्पना नहीं करते हैं तो ये हुआ अधिकरण सार का विचार अब भाष्य को देखिए आत्मा वा अरे तमेव द्रष्ट्य सो मत स तमे इति च एवं आदि आदिश्रवणेशु संशय तो ये कहते हैं आत्मा द्रष्ट्य स्रोतव्य मंत्य निधि यह इस वाक्य के द्वारा आत्मदर्शन के साधन के रूप में बताए गए श्रवणादि और तमेव धीरो विज्ञाय तमेवीरोज्ञा सो कुन्वेष्ट्य स विजिज्ञासित इससे बताया जा रहा है प्रज्ञाकरण रूप निधिध्यासन तमेव यानी परमात्मा विज्ञा यानी परोक्ष रूप से जान करके श्रवण मनन से उप तात्पर्य विषय का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके फिर प्रज्ञा करें प्रज्ञाकरण है निधि ध्यास तो इस वाक्य के द्वारा निधि ध्यास बताया जा रहा है सो अन्वेष्टभ्य सविजिज्ञासितभ्य इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है श्रवण मनन उसका अन्वेषण करें यानी श्रवण मनन करें और तब्बे से बताया जा रहा निविध्यासन भी करें यानी विचारना तनुमानसा जिसको कहा जाता है वो तो इति एवं आदि इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो साधन है उन साधनों के विषय में कहते हैं संशय होता है वो तो क्या संशय है तो किं सकृत प्रत्ययः कर्तव्य आहोस्वित इति तो क्यों क्या ये सक्रियता ने एक बार ही श्रवण साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा आवृत्ति श्रवण की होनी चाहिए इत्याक संशय इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विद्या के जो साधन बताए गए हैं उनके विषय में होता है उनके अनुष्ठान के विषय में संशय होता है किम तावत प्राप्त इत्यादि का अवतरण है टीका में अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस अधिकरण के संगति को बता रहे हैं संबंध को अधिकरण का संबंध बताना होता है पांच के साथ श्रुति के साथ शास्त्र के साथ अध्याय के साथ पाद के साथ और पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ ऐसे पांच अधिकरण के संबंधी ही होते हैं इन पांचों के साथ अधिकरण का कोई न कोई संबंध होता है। टीकाकार आवृत्त अधिकरण का पांचों के साथ संबंध बता रहे हैं तो स्रोत आत्मधि साधन फल विचारात्मकवात श्रुति शास्त्र अध्याय उक्ता ये जो पाद है चौथे अध्याय का पहला पाद इसका विषय बताया गया ब्रह्म विद्या के साधन तथा ब्रह्म विद्या का फल जीवन मुक्ति रूप इसका विचार है नया तो ये चौदह जो अधिकरण है इस पाद के वे क्या कर रहे हैं तो श्रोत, आत्मधि साधन या फल का विचार कर रहे हैं श्रोत आत्मा कहा जाता है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित आत्मा या श्रोत आत्मधि यानी श्रुति का विषयभूत जो आत्मा है उसका ज्ञान वो स्रोत आत्मधि कहा जाएगा श्रुतिजन्य आत्मज्ञान उसका जो साधन है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित श्रवण उसका विचार हो रहा है आठ अधिकरणों में और छह अधिकरणों में इस आत्मज्ञान का जो फल है घ विनाशादि रूप इन दोनों का विचार इस पाद में होने के कारण ये प्रथम अधिकरण आत्मज्ञान के साधन का विचार करने वाला होने से इसका श्रुति के साथ शास्त्र के साथ और पाद के साथ संबंध बनेगा ऐसे सब अधिकरणों का बाकी तेरा अधिकरणों का भी यही संबंध बनेगा कि वे इन चौदह अधिकरणों में से हर एक अधिकरण या तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित आत्मज्ञान का साधन बता रहा है या आत्मज्ञान का फल बता रहा है। तो स्रोत आत्मज्ञान का फल होने से या साधन होने से श्रुति के साथ भी संबंध बनेगा और शास्त्र यानी श्रुति तो हुआ उपनिषद सूत्र नामक जो ग्रंथ है वो है शास्त्र और इस शास्त्र के साथ भी अधिकरण का संबंध हो जाएगा चौदह अधिकरणों का इसलिए कि यह पूरा शास्त्र ब्रह्म या ब्रह्म ज्ञान का साधन भूत प्रमाण और उन प्रमाणों के द्वारा प्रतिपादित साधनों का विचार करता है ब्रह्म संबंधी विचार है और इन इस अधिकरण में भी इन छह क्या नाम चौदह अधिकरणों में भी या तो ब्रह्म ज्ञान के साधनों का विचार या ब्रह्म ज्ञान के फल का विचार है इसलिए शास्त्र के साथ भी अधिकरणों का भी संबंध बनेगा एक विषय विषयकत्व रूप संबंध है थोड़ा बता करके आना तो धर्म तो एक विषय विषयकत्व संबंध बनेगा और साथ में ये जो है अध्याय तो ये फलाध्याय है और ये फलाध्याय में ब्रह्म ज्ञान के फल का विचार हो रहा है इसलिए फलाध्याय के साथ भी संबंध बनेगा और पाद अध्याय के साथ भी और पाद के साथ भी संबंध ये बनेगा पाद के साथ आगे बताया जा रहा है कि श्रुति शास्त्र अध्याय तीन के साथ संबंध हुआ एक विषयकत्व संबंध आगे हैं पाद संगति बताने वाला वाक्य तत्त तत पादार्थ संबंधात तत्त तत पाद संगति तो जितने भी अधिकरण हैं, वे किसी न किसी पाद में हैं और हरेक पाद का अपना कोई न कोई अर्थ है विषय है उस उस पाद में आया हुआ अधिकरण उस पाद के ही विषय का वर्णन करता है विचार होता है इसलिए एक विषय तत्व संबंध पाद के साथ भी बन जाएगा अधिकरण का इस अभिप्राय से लिखते हैं तत्त तत पादार्थ संबंधार्थ पादार्थ यह प में रस्व छपा है होना चाहिए दीर्घ तत्त तत पदार्थ संबंधात नहीं पादार्थ संबंधा तो इन चार पादों में पादों का जो अर्थ यानी विषय है उस विषय के साथ अधिकरण का संबंध होने से पाद के साथ भी विषय द्वारक संगति हो जाएगी ये चार के साथ संबंध हुआ श्रुति शास्त्र अध्याय और पाद तो पांचवा है अधिकरण तो उत्तर अधिकरण का पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संबंध बताया जाता ये है ये आवृत्ति अधिकरण है चौथे अध्याय का पहला अधिकरण इससे पूर्ववर्ती अधिकरण माना जाएगा तीसरे अध्याय का अंतिम अधिकरण और उसका विषय है मोक्ष का विचार हुआ ना वहां मोक्ष का स्वरूप सविशेष है या निर्विशेष है ये संशय था तो सिद्धांतियों ने निर्णय किया मोक्ष निर्विशेषी है ये निर्णय हुआ न अधिकरण में तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बताते हुए पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा, वो रहा है वो दृष्टांत संगति बता रहे मोक्षे विशेषाभावत श्रवनाद आवृत्ति विशेषो नास्ति इति नास्ती दृष्टात लक्षण अवांत अवांतर अवांतरसंगतिया पूर्वपक्ष आह किं तबत तो कहते मोक्ष में जैसे पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने बताया कि मोक्ष में कोई विशेष नहीं है चाहे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो या देवता को मोक्ष प्राप्त हो दोनों का मोक्ष एक जैसा है मुक्ति निर्विशेष है उसमें कोई अंतर नहीं है ये निर्णय जैसे पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में किया गया मोक्ष को विशेष से रहित बताया गया ऐसे ब्रह्मविद्या के फलभूत मुक्ति को निर्विशेष बताया गया ऐसे ब्रह्मविद्या के साधन जो श्रवणादि हैं उनमें भी आवृत्ति रूप विशेष न माना जाए ब्रह्मविद्या के फलभूत मोक्ष में जैसा निर्विशेषत्व तो स्वीकार किया गया विशेषाभाव माना गया ऐसे ब्रह्म विद्या के साधन भूत जो श्रवणाधि है उनकी आवृत्ति में विशेष न माना जाए आवृत्ति रूप विशेष न माना जाए वो चाहे एक बार कर ले दो बार कर ले ऐसा कोई नियम नहीं किया जाए कि अनेक बार करना है करके ये पूर्व पक्षी का कथन है कि मोक्षे विशेषाभावत श्रवनादो आवृत्ति विशेषो नास्ति तो श्रवनादि साधन में भी आवृत्ति नहीं होगी एक बार में ही श्रवनादि करने से ब्रह्म विद्या के उपकारक बनेंगे इति दृष्टांत लक्षण अवांतर संगत्या पूर्वपक्षम आह तो दृष्टांत संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की बता करके पूर्व पक्ष बताया जा रहा विषय बता दिया संशय बता तीसरा अंश है अधिकरण का पूर्व पक्ष उसे बताया जा रहा तो किम तावत प्राप्त तो श्रवणादि की अनावृत्ति या आवृत्ति है ये संशय होने पर क्या प्राप्त हुआ यानी दो में से कौन सा पक्ष माना जाए इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बता रहे कि सकृत प्रत्यय सियात श्रवणादि का एक ही बार अनुष्ठान होगा कैसे तो कहते प्रयाजादी वत तो जैसे दर्श पूर्णमास के अंगभूत प्रयाज का एक बार अनुष्ठान होता है उतने मात्र से ही वे अपने अंगी दर्श पूर्णमास के उपकारक बन जाते हैं सहयोगी बन जाते हैं एक बार अनुष्ठान करने से ही उनसे एक ऐसा आदृष्ट उत्पन्न होता है जो दर्श पूर्णमास का फल यजमान को प्राप्त कराने में सहयोगी बन जाता है ऐसे श्रवण का एक बार अनुष्ठान करने से ही अदृष्ट विशेष उत्पन्न होगा उससे ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी और ब्रह्म विद्या का फल निर्विशेष ब्रह्म भाव प्राप्त होगा इसलिए प्रयाज के तरह श्रवण का एक ही बार अनुष्ठान माना जाए ये पूर्व पक्ष है तावता शास्त्रस्य कृतार्थत्वात कृतार्थत्वाद ये हेतु बताया जा रहा है तो तावता यानी एक बार अनुष्ठान मात्र से शास्त्रार्थ यानी शास्त्र के द्वारा बताया गया जो साधन है वह संपन्न हो जाएगा जैसे प्रयास प्रयास का प्रयास अंगों का एक बार अनुष्ठान करने से ही माना जाता है शास्त्रार्थ संपन्न हुआ ऐसे ये हो गया पक्ष उसके और पूर्वपक्ष के द्वारा बताया गया हेतु इस पर अस्रूयमाणायाम ही आवृत्तों इत्यादि से पूर्वपक्षी ये रहे हैं यदि श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यातव्य इत्यादि वाक्य के द्वारा बताए गए ब्रह्मज्ञान के साधनभूत श्रवण की आवृत्ति शास्त्र को अपेक्षित होती तो आवृत्ति बोधक कोई न कोई पद होता न पुनः पुनः श्रोतव्य भूयो भूयो मंतव्य ऐसा आवृत्ति बोधक पद का प्रयोग होता लेकिन आवृत्ति का वाचक कोई भी वहां पर पद प्रयोग नहीं है विधिवाक्य में तो तो बिना शास्त्र के द्वारा बताई गई श्रवणादि की आवृत्ति यदि साधक करेगा तो माना जाएगा कि वो शास्त्रार्थ नहीं हुआ शास्त्र ने जो नहीं बताया वो कर रहा है शास्त्र ने आवृत्ति नहीं बताई है क्योंकि शास्त्र में यानी स्रोतव्य मंतव्य नहीं ध्यातव्य इत्यादि वाक्य में श्रवणादि की आवृत्ति बोधक कोई पद नहीं है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो कहते हैं असूयमाणायाम ही आवृत्तो क्रियमाणायाम अशास्त्रार्थ कृतो भवेत तो शास्त्र जो बता रहा है वो करने से माना जाता है शास्त्र का अर्थ किया यानी धर्म किया जो शास्त्र ने बताया वही किया और शास्त्र जो नहीं बता रहा है वो करेंगे तो वह शास्त्रार्थ संपन्न हुआ ये नहीं माना जाएगा तो शास्त्र तो श्रवणादि की आवृत्ति नहीं बता रहा है इसलिए श्रवणादि की आवृत्ति करने से शास्त्रार्थ संपन्न हुआ ये नहीं माना जाएगा कहते हैं कि अश्रूयमाणायाम ही आवृत्तो क्रियमाणायाम अशास्त्रार्थ कृतो भवे बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे कल अनाध्याय है